रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक सौ भाग वेणुब्पू ने जल्दी ही महसूस किया कि पूरे साल तारों का अध्ययन करने के लिए कुड़े किनाल वेदशाला का स्थान अनुपयुक्त था नए स्थान की खोज में वेणुब्पू ने कन्याकुमारी से लेकर तिरुपति तक का भ्रमण किया और अंत में वे तमिलनाडु में जवड़ी हिल नामक स्थान पर पहुंचे यहां उन्होंने एक पठार मिला जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था कावलूर नामक गांव के पास स्थित यह स्थान खगोलशास्त्री अवलोकनों के लिए उपयुक्त था वेणुपू ने कावलूर में इंच व्यास की स्थापित की बाद में इसे में में उन्होंने 100 सेंटीमीटर व्यास की कार्ल की कार्ल कंपनी लगाई। कोड़ेके और कालाओं ने सम्मिलित रूप से एक स्वशस्त्री शोध केंद्र की स्थापना की भारतीय तारा भौतिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इस संस्थान ने देश में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान का महत्वपूर्ण कार्य किया इसका एक सैद्धांतिक समूह और दूसरा कार्यकारी समूह था जिसका काम देश में बड़ी दूरबीनों का निर्माण करना था भारतीय ताराभौतिकी संस्थान की शुरुआत रामन शोध संस्थान में हुई किंतु जल्द ही उसे बैंगलोर में उसके अपने परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया वेणु ने भारतीय ताराभौतिकी संस्थान को विश्व का एक अग्रणी शोध केंद्र बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया कालोर में कार्ल जाइस दूरबीन लगने के पंद्रह दिनों के अंदर ही एक अनूठा और विरल तारा देखा गया। इससे बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड में वायुमंडल होने का प्रमाण मिला इसके कुछ वर्ष पश्चात इसी दूरबीन से वरुण के वल दिखाई दिए जिनसे ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान में इजाफा हुआ इस प्रकार वेणुपू एक विश्व क्षमता की वेदशाला स्थापित करने में सफल हुए 1970 में नोबल पुरस्कार विजेता एस चंद्रशेखर भारतीय तारा भौतिकी संस्थान देखने आए और उन्होंने वेणुपू के प्रयासों की खूब प्रशंसा की इतने श्रम और लगन के साथ जीवन बिताने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी और बाईपास सर्जरी के बाद 19 अगस्त उन्नीस को 55 वर्ष के अल्पायु में ही वेणुप्पू का निधन हो गया अपने मृत्यु से कुछ समय पहले ही वे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे वेणुब्पू के सपनों की दो सेंटीमीटर व्यास की दूरबीन को उनके देहांत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राष्ट्र को समर्पित किया और कावालुर वेदशाला का नाम उनके सम्मान में वेणुब्पू वेदशाला रखा गया वेणुब्पू अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित हुए उन्नीस में उन्हें भौतिक विज्ञानों के लिए शांति स्वरूप भटनाकर पुरस्कार और उन्नीस में भौतिकी का हरिवम आश्रम पुरस्कार मिला 1991 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म से सम्मानित किया अपने एक भाषण में वेणुब्पू ने कहा था बार बार हम देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति आता है और वो भ्रम और अव्यवस्था की स्थिति को बदलकर उसे तर्क संगत सुंदर और सरल बना जाता है इन शब्दों को बयान करते समय शायद वेणुब्पू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे खुद अपनी जिंदगी का वर्णन कर रहे हैं